श्री कृष्ण श्रीरामकृष्णकथा श्रीरामकृष्णो दक्षिण भक्स प्रच्छेद प्रभु श्रीरामकृष्णो दक्षिणे मंद राबूराम्मास्टर महोदयचुन्यधरभवनाथ निरंजन प्रभृतिसह श्रीमुखकथिथरितामृत घोषपल्याथा कर्ता भजा संप्रदायस्य मत प्रभु श्री श्रीरामकृष्ण दक्षिणेशरम तत्प्रकोष्ठे स्वैंने लघुखट्टायाँ सभक्त सविष्टोस् वेला एकाशवादनता सैदान भोजन न संपन्न हनिवासरेभु श्री श्रीयुक्त अधरसेन से गृह सभक्त शुभागमनवा हरिनाम कृत्वा आपादयत हरिनामोचरम करवान्धता अद्यामदा कीर्तन भविष्य श्री प्रभो कीर्तनानंद दुदीक्षा नैके भक्ता सगछन प्रथम तो मास्टर महाशय श्रीरामपुरी ब्राह्मण मनोमोहन किशोरी भवनाथ तत चुन्नीला हरिपद प्रभृत क्रमण मुखोपाध्याय भ्रतरौ रामसुरेन्द्रताकधर निरंजनाह लाटू हरिश हाजरा इदानिम हरिश्हाजरा इदान दक्षिण निवसुक्त रामलालोमा कलिकता सेवा कौतीभो आधीक्षण कौती श्रीयुक्त राम चक्रवर्ती विष्णुगृह पूजा कौती सोपी अंतरा अंतरा आगत्य श्री प्रभो पर्यवेक्षण लाटू लाटूहरिशौ श्री प्रभो सेवा कुरता अदय रविवाराद्रपदमासो दिवस एकदशतमंगाब्द सेप्टेमबर्मासम दिन चतशत अधिकाद शम ख्रीष्टवर्षे महोदय सणामोंवेदय निवेदिते श्री प्रभु वदति वद नरेन्द्रो नागता नरेन्द्र तद्दी आगं न शक श्रीरामपुर गीतुस्तकम आनीतवास्तकतः अंतरा, अंतरा गान पठन श्री प्रभुम प्रभु श्रावती श्रीरामक ब्राह्मण प्रति क्व पठ भो ब्राह्मण वसह पधे माता वास पधेह मसह परधे श्रीरामक तस्स वर्जय कदाद पठ यक्तिदीयात को कोजाती काली कीदशी ष्दर्शन दर्शन न लक्ष लमकृष्ण से सहृदय परमहंस बहुलाख्य साई श्री स्वामी चीरामकृष्ण महोदय प्रति यधरस भावस्थायाकदत्त भारत पाद पीड़ा जाता, अद अवस्था पादपीड़ा जता अतएव सबाबूराम गा गानम गो मानसिम मनस कुतो वक्षे सखी वचन निषिद्ध सहृद विना प्राणरक्षा नवती मनोभिराम पुमा नयन स ज्ञा शक्य ते दैकजना प्लवः प्रेम बगाही कौती रसपणनम भवी मनुष्य सहृद मेलिष्य तस्य तिन्ना कंथा सोसौ न व्याहर भोवाचम, भाव्यो मनुष्य उर्ध्व गाद्वना कौती जानायानम भावो मनुष्य ऊर्धाध्वना कॉनायानम बौलाख्य तत्सव गुनरस्थ महमदीय ये ठरे प्रियम्डलोधारि ठरे तव रूप प्रेक्षे साक्त मन सिद्ध कौल कथ्यते वेदातमतेन उच्यते परमहंस नाम परतरो बाउलवैष्णवा मत उच्य स्वामीती आपद्यते, तदा सिद्धवेत स्वामीता आपद्यम अभिन्न मलाया अर्ध गवास्थिम मलाया अधसी काष्टम वैदिक नीर महमदीय सेर सिद्धपुरश आलेख इति आलेखती वायुर्वापीठ चक्राम रसक्रियाधन सपन स्वामी जान आलेख इति वेद वेदमतेन उच्यते ब्रह्मेति ते आलेख इति जीवा अभय आलेखती आयाति आलेखती अर्थश्रीजीवात्मातागम्य तस्वीय ते वी वायुवाता जानस अश्थ कुलकुंडलनी जागरण सती ई पिंगला यो महावायु उगछति तर पृछती पीठे असी षट पीठा षक्रा यद पंचमें अस्त तस्थों मनो विशुद्धचक्ररूम महोदय प्रति तराकारदर्शन यहां अस्तुवा श्री प्रभु किंचितित्श तदूर्धम असी मत अंबुे आकाशे तदाशे रुद्धे सती सर्व आकाशम पूर्वक बाबूल साधक से था घोषपल कर्ता भजीयाना आगमन कशन बाउल साधु साम मैं तो उक्त अभी ते रसक्रिया सपन्ना की भर्जन पात्र अवता अस्थ साधना सब ये रस विधास्यते, विधाते एव विशुद्ध भविष्य प्रथमत इक्षु रस तत गुड़म तत पिंडी भाव तथा शर्करा तथा सीताखंड सीता कर्क क्रमेण क्रमण भूयस्तर परशुद्धि विंदते भर्जन पात्र कदा सैत् अस्याथ साधन सदा सैत् जदाइंद्रियज भविष्य यहा उपरी चूर्ण प्रक्षेपे सी जलौका स्वतः शिशिबंधो मिनस्पते इंद्रि तथा शिथिल भविष्य रमणिया सह वसती ना रमण ते अने राधातंत्र मतायिन्चतवाश्रय साधन कुरानी पृथ्वीतत्व जलतत्व अग्निवुत आकाशतमूत्ररजो बीजा सर्व तत्व एकत सकल साधनम मलीनम साधनमतिमल साधन पुरषोत्सर्जन प्रकोष्ठाभ्यंत गृहाभ्यर प्रवेश इव, अहम भवने अश्नामी कशन घोषपल्ली मतायायीजन सामयाता एत्यवृत्ते नासी अपरम व प्रशयसी अर्थ यो्य अंतर भगवान अंतर्भगवान्राजते ये एतन मन सिद्धा भवन्ति जनान मताम जनाजीवाख्य आख्यापयती जनो वर्तते चेत न आलपिष्य वनती अत्र जीव अस्त पूर्वकथा जन्मभूमिदर्शन सरीपाथराख्या हृदय सहित तद्देश मतीय जनम एकम अपश्यम सरी सरस्वती पाथराख्या काचन महिला एतन एतन्मता जना परस्पर गृह भुंजते कि मतायिनो गृह न भोक्ष मलिका सरी पाथरगृहम गोजन करतव तथा हृदयगृह न आश्वन वनती ते जीवा हा अहदा तुह तद्गय भ्रमणा गुंदर तुसी कान निर्मायी सकलाय भ्रीष्टतंडुलों दत्ता किंचित भुक्तं, मुदय बहु भक्षितं, तत अस्वास्थ्यम तैय सिवस्था सहजावस्थाधीय एक जी ते सहजेती सहजेती चित्कु सहजावस्थया दक्षणद्व कथ्य प्रथम कृष्णगंधहीन गात्रता द्वित पद्योपरी अलि उपेत पर मधु न पिबेत कृष्णगंधो नस्ती अश्थ ईश्वरीय भाव समस्तम अंतरे बिह् हरिनाम हरिणी मुखे नास्त अपर एको कामिन्याम अनाशक्ति जितेन्द्रियता देवूज पूजा, प्रतिमापूजा सर्व नीव मनुष्य वाचा अतएव एक जान कर्ता भजाधया अभीधीय अशाथ ये कर्ता गुरु ईश्वर भजन्ति भजन